विचार क्या शब्द चल रहा था वृत्रहन प्रथम एक वचने सुवाने पर उपदादी किस तरह से होगा शौच सर्वनाम स्थानी चाहबोध प्राप्त है या नहीं प्राप्त है तो फिर का क्या जरूरत है करता करता तो करता है नियम करता है क्या नियम करता है नियम नियम क्या पर रहते ही उपताध्रिक होगा प्राप्त था क्या सी पर रहते प्राप्त था किस सूत्र से जो प्राप्त था सिद्ध था उसके लिए सूत्र बनाए ये नियम हो गया सि पर रहते उप दीर्घ हो होगा अन्यथा नहीं होगा सी कहाँ मिलेगा सूत्र बोलन से कहां होगा मिलेगा कहा? अरे देखो कहा मिलेगा उसका सूत्र बोल से हुआ वो सूत्र में ही मिलेगा नागपुर सकि में जस जस खुशी होने पर सी मिलेगा तो वहां सर्वनाम स्थान है क्या सी अ, जस सो सी सर्वण स्थान सूत्र जसो सी यदि सूत्र नहीं होता तो स्थान संज्ञा हो जाती है नहीं जस में जश में हो जाती नहीं रहेगा तो श्रवण स्थान संज्ञा नहीं होगी जश की हो जाएगी शुडन अपुंसक से अनुपुंसक नपुंसक में जस की सर्वनाम स्थान संज्ञा या सस की नपुंसक है अनपुंसक ये नपुंसक में प्राप्त नहीं तो जस ससो सी सर्वनाम स्थान वहाँ सी वही केवल प्राप्त था अन्य तो रूपता दिर्घ प्राप्त नहीं था तो सु पर सर्वनाम स्थान चार समुद्र से रूपता हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो सूत्र इसलिए बनाया क्या सूत्र सदु प्रथम एक वन क्या रूप बना वृत्र हा प्रतिविधिक क्या है वृत्र हन एक क्या बना संबोधन में आने पर न उपदात्र होगा किस नहीं होगा संबोधन उपदात्र होगा अव में नहीं होगा न तो किस से होगा एकाज उत्तर पदे न क्या रूप बनेगा वृत्र हण जने पर ज पर क्या रूप बनेगा वृत्र हण दया में वृत्र हणम वृत्र हण सने पर सूत्र लगेगा भ संज्ञा करने के लिए सूत्र क्या है ए? भ संज्ञान से क्या सूत लगेगा फिर आलोपन अन्न के अकार का लोप हो जाएगा वृत्रहन में अकार के लोप होने पर रहेगा वृत्र हरुण हन तब तो सूत लगेगा हो हंते <laughs> <laughs> हो हंते <तेरे> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कितने पदे हंत है हास्य षी अंत हो इंत तीन और न पर, तो पर, पर हो इंत पर प्रत्यय हो नीति पर हो अथवा क्या हो न तीन इंत हो नीति हो न हो यहाँ इंत है या नीति है तो सू तो लगे यहाँ ऐ क्या है न क्या क्या नकार है इंति नीति प्रत्यय नकारे भी तो से पर इति नीति प्रत्यय तो नहीं किंतु नकार पर में है ह के बीच में ह न के बीच में तो अ था अकारलोप किस तरह से हो गया तो हकार के बाद नकार मिलेगा अंतर हकार से कुत्व हकार के कुत्व हो जाएगा कुत्तुम मतलब क वर्ग क वर्ग में कितने क क पांच प्राप्त हो जाएंगे फिर क्या सूत्र लगेगा ना स्थानांतरत्तम सदृशत्म क्या होगा क कुत्त हथान पर करने के लिए क वर्ग हकार के स्थान क्या है कंठ क वर्ग में कोई कंठस्थान वाला बनना है सब कंठस्थान सब मिल गए तो अभ्यंतर प्रयत्न क्या है कवर्ग का स्पष्ट और ह का क्या है विवृत ई सद विवृत ईसदिवृतम विबृता। उष्मणाम मिल गया नहीं मिला अभ्यंतर प्रयत्न मिला नहीं मिला स्थान सब मिल गया अब तो लेना पड़ेगा बाह्य प्रयत्न हकार का बाह्य प्रयत्न क्या है संवार संभार नाद तो इसमें क ख गार नाद घोष कौन है ए? घर तीन है समारनाथ घोष कौन कौन क पहले है? नहीं पहले क्या है आगे घ आगे घ है तीन है उसमें महाप्राण कौन है तो हकार को क्या होगा घ हो गया वृत्रघ्न हबन इत्यादि शस मेरा रूप बन गया क्या वृत्रघ्न ट में अल्लोपन होहन तिर कृत्रघ्ना भ्याम में वृत्रहन अग्रभ्याम न कर का लोप हो जाएगा पद प्र, संज्ञा पहले कि सुदिश्वसर्वनाम स्था ने न लोप प्रातिपति का अंत तो वृत्रह भ्याम क्या बनेगा उपद उसके सुपिचे से दीर्घ क्यों नहीं होगा न लोप शुभ सरल नोप प्र सिद्ध होगा प्रसिद्ध होगा हाँ शुभ है क्या सुपर पर विधि सुपर होता है यह वृत्रहाभ्याम वृत्रहात्रहाभ्या बन जाएगा घसी का समय क्या बनेगा वृत्र घन उसमें आम पर नूट होगा क्या होगा अल्लोपन वो हनते लग जाएगा वृत्र ग्राम सप्तमे के जन में अल्लोपन लगेगा विकल्प से लगेगा विभाषा लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा वृत्र घनी लोप नहीं होगा तो वृत्र हणि नर्ग का ना किस सूत्र से होगा एकाद उत्तर पदे नृत्र हनी उसमें वृत्र घनो हो विसर्ग नहीं है क्या रू बनेगा और सप्तमी बहुचन में वृत्र ब्रि अब्र वृत्र हू क्या बनेगा हाँ रू बोलो वृत्र हृत्र हा, हनो नहीं नहीं होता नहीं ठीक से बोलो तु तो जोतरा तो तो आज तो एकादश नहीं है ना द्वादश हो गया ठीक से बोलो वृत्रघना फिर नहीं नहीं तृतीया बोलो सत्यम बोलो आगे क्या शब्द शारंग है सारंगिन सारंग है धनु सारंग धनु जिसके पास है हो जाएगा सारंगिन दंडो से अस्तिति दंडी ज्ञानम से अस्थिति ज्ञानी धनम से अस्थिति धनी सारंग जिसके पास है हो क्या होगा सारंगिन सारंगीन कौन मालूम है भगवान विष्णु प्राथिप क्या है सारंगिन ये कहाँ का रूप लेखा है एवं सारंगीन संबोधन बनेगा सारंगिन बनेगा हाँ बने ये तो खाली प्राथिपति से दे दिया विभूति की मिना प्रथमा में उपदा दीर्घ होगा क्या किसोत से सारंगी बनेगा बनेगा अवाने पर उपदा दीर्घ होगा नहीं होगा जस में नहीं होगा संबोधन में नहीं होगा सर सारंगीन का अल्लोपना लग जाएगा नहीं लगेगा अल्लोपना नहीं लेगा क्यों नहीं? नहीं तो उसमें हो अंतर निर्णय लगेगा वो भी नहीं लगेगा तृतीया में क्या रूप बनेगा सारंगी कुछ कार्य नहीं है ना शब्द क्या है सारंगी सारंग प्रारंगीन तृतीय में नत्व होगा सारंगी ना तो नहीं होगा औ में न तो है क्या सारंगी अव में सारंगी नौ या नौ हाँ नत्व होता है रह के बाद देखो गे गे ये अटकू में आ गया न होगा हाँ रू बोलो सारंगी सारंगीण जोर से भ किसने भ क्या? फिर बोलते सारिंगे ना शब्द क्या है यशस्विन प्रथमा में क्या बनेगा दीर्घ होगा उपदा किस सूत्र से अहू में दीर्घ होगा सर्वनाम स्थान चार संबुद नहीं लगेगा क्यों सर्वनाम स्थान चार संबुद नहीं लगे अहू में सर्वनाम स्थान है क्या है नहीं तो नहीं, नहीं लगेगा है? हन पुसार्यम नाम सव नियम कर दिया सौ पर होता सु औस यहाँ किसी में नहीं होगा केवल में होगा में किस सूत्र से होगा और कहा दीर्घ होगा यशस्वी टा में क्या बनेगा अण तो होगा ना नहीं अटकान सूत्र से क्यों नहीं होगा निमित्त तो नहीं रशन है भाई में क्या बनेगा यशस्वी भ्याम दीर्घ होगा सुपीच अद है नहीं न है हाँ सप्तमी एकव चन है कितने रूपनेगा रूप बनेगा दो नहीं विवाह संगीसो क्यों नहीं लगता है और नहीं सरल है रूप बोलो यशस्वी जैसे बोला Hey उपधाधिर कहाँ है वा ये किमें और कहीं वा किस सूत्र से ये अच्छा। शौच सूत्र संबोधन ही क्यों नहीं लगता है असम्बु शो का आगे क्या शब्द है आर्यमन क्या शब्द है आर्यमन क्यों और में है सूर्य भगवान यशस्वी तो यश वाले यशस्वी पूषण भी सूर्य है अर्यमन का प्रथम है क्या बनेगा हरियामा औने पर आर्य मानव नहीं होगा न तो होगा किशो तो से अटकु पाम एकाद उत्तर पद में अब अटकु पाम सानगिनी में भी किस किशो तू होगा अटकु पाम हरियम मानव क्या बनेगा हरिय मानव टा में क्या बनेगा हरिय मोना अरे मन आल्लो पना लगेगा क्या तो क्या बनेगा अरे यमणा सस में क्या बनेगा हरियम अरुण कुत्तो होगा किसूत्र से नहीं होगा अरेमणा बनेगा अरेमण अरे यमणा न तो होगा न रहेगा न तो सप्तम एक क्या बनेगा अरेमनी आर्य आर्यमणि आर्यमणि आगे आर्यमण हो बोलो सो रूप आर्यमा आर् द्वितिया द्वितिया क्या बोला ये तो आप अलोप हो था नहीं हो रूप एक जैसे बोलते हो द्वितिया बोलो दारिया पना, दारिया पना, दारिया पना। पना। हाँ अलोप न लगा क्या हाँ रूप से पता चलना चाहिए संबोधन बोलो के बे हाँ त्रि क्या बोलो हो गया पू क्वन क्या बनेगा पूषा और में क्या बनेगा पूषा नत्व होगा किस सूत्र से अटकुआम पूषण औ उपदाद की सूत्र से होगा में नहीं होगा सप्तमें एक क्वेश्चन क्या बनेगा पूष्णी पूषणी आम में क्या बनेगा पूष्णाम सस में पूषणा हाँ न हाँ बोलो बोलो पूषा तो तैरे बोलो ओस के शब्द है मघवन शब्द है मघवन शब्द के लिए प्रथम ये पहले ये सूत्र है मघबा बहुलम मघवन का प्रथमांत तो बनता है मघबा जिसमें राजन का राजा बनता है सर्वनाम नकार नकारलोप होता है प्रथमांत तो है थे किंतु षष्ठी अर्थ में मघवा मघवा क्या भी होती प्रथमा ष्ठी के अर्थ में तो मघवन शब्द को मघवन शब्द से व्रिअ ये अंतादेश हो। त्रिअंतादेश होगा त्रि एक सूत्र देखो आगे अरबण स्त्रसावन सूत्र है इसके पूर्व सूत्र वो भी त्रि आदेश करता है ये भी त्रि आदेश करेगा तो त्रि आदेश होता है त्रि में रिकार की इत संज्ञा है कि सूत्र से उपदेश जमुनाशिक क्या बसेगा तो मघवन जब ष्ठी है आगे पहले भी अर्वण सत्रसा बने सूत्र है अरवण हाँ ष्ठी है षठी होने से अलोन्त्य सूत्र से अंत्य अल होगा अंत्य अल क्या है यहाँ न है क्या है अंत्य अल न के स्थान पर होगा त्रि त्रि में कितने अल है त और रि तो, तो सूत्र लग जाएगा अनिकाल शीर्ष सर्वस्व तो न के स्थान पर होगा पूरा मघवन के स्थान पर त्रि होगा पूरा मघवन के स्थान पर त्रि होना चाहिए होता है क्यों अनुंत्य अनुंत्य से लगता है उसके बाद नहीं करेगा अनिकाल शीर्ष सर्वस्व अनुबंध री अनिकाल नहीं सर्व बनाया था सर्व के जस पर क्या सूत्र लगा जस सी अन्यले एक है किसके स्थान पर सी आदेश जस के सकार को हुआ या पूरा के स्थान पर हुआ क्या अनेकाल मान करके शीत मान करके शीत मान करके अनेकाल नहीं बोलो जस को सी क्या अपन लोगों ने सबने अब अन्यकाल है या शीत है शीत है अन्यकाल नहीं पुस्तक निकालो पुस्तक निकालो सर्वशत दे देखो क्या लिखा है अन्यकाल है ना अन्यल कैसे हुआ शाकाहार ईत संज्ञा है वहाँ शाका की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है लशको तथे कब करा प्रत्यय के आदि लसकों को करेगा प्रत्यय होने पर ईत संज्ञा होगी प्रत्यय कब होगा आदेश उपदेश अवस्था में वो प्रत्यय नहीं है जस के स्थान पर जो सी आएगा जस प्रत्यय है तो उसके स्थान पर सी आदेश होने पर प्रत्यय होगा प्रत्यय होने से ही लगेगा लसोक तदिते आदेश होने के पहले लसोक तदिते लगेगा सकार की संज्ञा होगी नहीं होने से अनुबंध नहीं उस अवस्था में आदेश अवस्था में शकार अनुबंध नहीं संज्ञा नहीं इसलिए अनेक आल ही। अन्यकाल सर्वादेश हुआ था पूरा जस् के स्थान पर सी आदेश होने के बाद वह तो प्रत्ययत्व तो धर्म आएगा प्रत्यय होने के कारण लशक को तथित्य लगेगा सकार गीत संज्ञा तत् लोप हो जाएगा किंतु आदेश हुआ सर्वादेश क्या मान करके अन्यकाल तो यहाँ भी अन्यकाल होने के कारण सर्वादेश होना चाहिए किन्तु त्रि में जुरकार गीत संज्ञा के सूत्र से उपदेश अवस्था में ही अनुनासिक अचित संज्ञा इसमें प्रत्यय क्या प्रत्यय होना चाहिए उपदेश ही अन्नाशिकित सूत्र से अनुनासिक अचित संज्ञा होती प्रत्यय होने के कारण या प्रत्यय में ना प्रत्यय से कोई मतलब नहीं इसलिए पहले ही रिकित संज्ञा है किस सूत्र से तत्व लोप से लोप हो जाएगा तो कितने बना रहेगा एक यद्यपि उपदेश में रिश्रवण होता है नानुबंध कृतम क्या है नानुबंध कृतम अनेकालम अनुबंध न कृतम अनुबंध कृतम अनुबंध अनु के द्वारा अन्य कालत्व तो नहीं होता है ये री इस संज्ञा है तस्लोपलोप होता है संज्ञा अनुबंध अनुबंध कृतम अनेकालम नानुबंध नान कृतम अनेकालम क्या किसको याद है बोलो अन्यल अन्य कालि नानबंध कृतम अन कालत्व की प्रयोग फिर बोलो नान अने काल तम काल बोलो न इसलिए त्रि में तकार है आदेश अंत आदेश होता है अलुंत परिभाषा से नकार को तव तो हो जाएगा नकार तोहन पर क्या प्रातिवेदिक बनेगा क्या बनेगा मकब मख बघ ना मक मघवत मघ नहीं हलंत नहीं।, नहीं ये संस्कृत है क्या है मघवत क्या प्रातिवेदिक है मघवत तो वत में तो कार हॉल है मघवत है क्या क्या बोलेंगे हाँ आगे सूत्र रिकार की संज्ञा है से लाभ क्या है ये सूत्र लग जाएगा उगी सर्वनामस्थाने धातु स्थान सर्वनामस्थाने धातु उगी दचांग उगित और अंश अधातु तो हो ये विशेषण है अंश का अंश धातु का ए, नहीं उगित का अंश धातुए तो धातु अधा तो नहीं हो सकता है अधा हो उगित देखो अधातो रुगितो धातु भिन्न जो उगितु हो और अचाम दिया अंश धातु का न लोप होने पर क्या बचेगा अच अच के सी को अचाम हो गया ऐसे अचाम कहन से न लो पहने के बाद ही होता है न लोपिन अंश ते अंश धातु का न लोप होने पर नकार को ही अनुसार परसमन होकर के युवा है न जब लोप हो जाता है तब ये सूत्र लगेगा धातु भी न उगित हो न लोप जिसका हो इस अंश धातु को नूम होगा क्या पर रहते सर्वनाम स्थाने पर सर्वनाम स्थान मघवन शब्द की सर्वनाम संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा है सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं ये सूत्र लगेगा मघवन शब्द में लगेगा सर्वनाम स्थान कोई है कौन है सु औस आम ये सर्वनाम स्थान है पर में सु है मघबत अग्र सु सर्वनाम स्थान पर मिलेगा तो ये सत्र लग जाएगा क्या करेगा नुम करेगा क्या प्रातिपद है मघबत नुम करो मृदो चंद परो मघब क्या कर न आ जाएगा क्या बनेगा मघबंत क्या बनेगा मघवंत मगवन्त। मघवंता कि सु सु का लोप किस सूत्र से होगा सु लोप हो गया और क्या बचा मघवंत तकर का लोप हो जाएगा संयान्त से लोप लोपने पर क्या बचेगा मघ क्या बना मघवन उसका उपधा हो जाएगा किस सूत्र से सर्वनाम स्थान है चाषम हो जाएगा न का लोप हो जाएगा नहीं मघवन का नकार न लोप है प्रातिपेदिका अंत से प्रातिपेद नहीं है प्रातिपेदिक मघवन मघवत था एक दशी विकृत बना नहीं हुआ था प्रातिपेदिक तो नहीं रहेगा कुत्ता का पूछ कटिया तो कुत्ता नहीं हाँ संयांत तो लोप का देखो संख्या निका संयांत तो लोप न लोप है प्रातिवेदिका से देखो न लोप प्रातिपेदिकात से संयंत्र से लोप कौन असिध किसके दृष्टि से बताओ पर त्रिपाधी समयांत से न लोप प्रातिवेदिक नहीं होगा नहीं होगा अच्छा सर्वनाम स्थान चार संबुद्ध से हुआ ना उसके दृष्टि से असिद्ध है देखो संयांत स्वलोप सर्वनाम स्थान चार संबुद्ध सूत्र से जो उपदाद्रिक करते हो उसके दृष्टि से भी संयांत स्वलोप है तो उपदाद्रिक कैसे होगा बता देखोगा होगा तो रूप क्या बनेगा मघ क्या रूप बनाया मघ देखो कैसे हुआ कि सूत्र से शौच लग जाएगा शौच नहीं लेगा ये दीर्घ करता है क्या तुम तो नम करता है दीर्घ करने वाले क्या सूत्र है सर्वनाम स्थाने है चार उसके दृष्टि से संयांत त्वरूप असिध है असिद्ध होने का नहीं होना चाहिए किंतु बहुल ग्रहणाथ हो जाता है मघबा बहुलम ध्यान ये बहुल ग्रहण करने से यहाँ समय लोप असिद्ध होने पर भी सर्वनाम स्थानी चा सूत्र से उपदाद हो जाएगा किसले बहुल ग्रहणार्थ बहुल किसको कहते दे शुक्ल श्लोक आदि तो बोलो क्वेत प्रवृत्ति हाँ बोलो किसको एक बोलो जोर कर बोलो ये सब सुनेंगे दो नहीं तो मिलकर बोलना मिलकर बोलना एक दौड़ करे आगे के पीछे सा नहीं समीक्षा नहीं समीक्ष जिसको याद बोलो करके, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति समीच क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति कहीं प्रवृत्ति होती है कहीं प्रवृत्ति नहीं होगी क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित विवाह कहीं विकल्प हो जाएगा क्वचित अन्य देव जो विधान क्या उसे भिन्न कुछ हो जाएगा विधेर विधानम बहुता समीक्षक विधि सूत्र का कार्य बहुत प्रकार दे करके बाहुलोक चार प्रकार होता है बाहुलोकम चतुर्विधम बाहुलोकम बदंती कहते विद्वानों को कहते तो बहुल ग्रहण कर्म से उपदा दीर्घ हो गया भगवान बन गया औ पर नूम होगा उगित चम सूत्र से उपता दीर्घ होगा क्यों नहीं होगा यहाँ तो संयंतुल प्रसिद्ध नहीं करते संयां तो हो। नहीं होगा हो तो उपता दीर्घ होता है सर्वनाम तम उपदाद किसको करेगा नान से हो तो उपता दृर्घ होता है मघवंत तो नकारांत तो है मघवंतो बनेगा जस में मघवंत संबोधन में क्या बनेगा उपतादीर्घ होगा नहीं हे मघवन आगे हे मघवंत हे द्वितीय में मघवंतम क्या बनेगा मघवत नूम के सूत्र से हुआ नूम नहीं होगा आगे तृतीया में क्या बनेगा मघवता सप्तमी क्या बनेगा मघवती मघवतो मघवतो ये हो गया भ्याम में क्या बनेगा मघवत भ्याम ये त्रि जो आदेश हुआ किस सूत्र से मघवा बहुलम नित्य होगा विकल्प से जब त्रियादेश नहीं होगा उसका रूप बनेगा क्या प्रातिपदिक है क्या प्रातिपदी है मघवन नकारांत है राजन जैसे बन जाएगा सुट्टी राजवत सुट्टी क्या मालूम आम आउट में, में राज जैसे बनेगा कैसे बनेगा बोलो मघवा मघबान संबोधन में द्वित में मगवान बोलो नहीं छुट्टी पर सूत्र लग जाइएगायुवघुनाधंता भानामेशा मतथिते संप्रसारण एक शब्द है स्वन अनंत है अनंत है युवन अनंत है मघवन अनंत है हाँ स्वयु वघवन मघुनाम मघुनामे तो सप्तषी बना अनंत तीन है पानी ने में एक सूत्र में गुथ दिया किसको? को कुता को युवा को और इंद्र को <laughs> बराबर है स्व के साथ युवा और इंद्र भी, भी विषय हो करने वाले इंद्र व्यवस्था और कुधित तिन्न में संप्रसारण होता है एक भान भान क्या है भाई संज्ञा भोसंगय। की सूत्र से होगी हाँ भ संज्ञा होने पर इस तो लगेगा भ संज्ञा नहीं हो तो नहीं लगेगा शास्त्र में भ संज्ञा है टा में में, हाँ तो जहा भ संज्ञा हो लग जाए क्या प्रातिपद के मगवन सम्प्रसारण होगा व कोण सम्प्रसारण यण स्थान प्रयुज्यमान इक व को हो जाएगा उ क्या वन है आ है फिर क्यों यर्ण हो जाएगा क्या सो चला गया सम्प्रसारणाच आठ क्या सोच लिया संप्रसारणाच क्या होगा पूर्व रूप क्या रूप बनेगा मघ मग ऊ मघ मग ऊन होगा ऊ था ना वो क्या क्या था ऊ होने के बाद मघ में अगर ऊ कैसे तो लगेगा तो आदमो आद। क्या बनेगा मघो न क्या बनेगा मघो नह टा में मघो न सप्तमी एक में क्या बनेगा कितने रूप बनेगा मघो नहीं क्या बनेगा आम में मघवा बोलो मघवान मग नहीं मगवान नहीं मगवा मघवा मघवान हे हे हे मघ न द्वितिया बोलो मघवान क्या क्या मघवध भ्याम क्या प्रातिवेदिक प्रातिवेदिक क्या है मघवन भ्याम क्या बनेगा मघव भ्याम मघवध नहीं द नहीं द तो त्रिपक्ष में क्या बनेगा ब्याम क्या बनो आगे इति गुणे घव सु सप्तम बोलो मघव हाँ मघव हो गया एवं स्वन एवं युवन से बनेगा बोलो स्व स्व हे लग जाएगा सै वो नाम देते सम्प्रसाण हो जाएगा स्वन के वकार को हो जाएगा ऊ फिर क्या सो लगेगा संप्रसान आच क्या रहेगा सुन हो जाएगा सुन क्या हो जाएगा सस मिला तो सुन हो जाएगा सु दीर्घ है हर्ष ह्रषव क्या बनेगा सुन बोलो दी त्याया बोलो स्वान स्वान सुन इति, आगे स्व स्व का भ्याम क्या बनेगा स्वाभ्याम तृतीया बोलो सप्तमी हो गया आगे युवन शब्द है युवन शब्द का कैसे बन गया युवा युवा नौ हाँ आगे सच बनेगा मघवन शब्द का कितने में बना दो प्रकार दो बना एक त्रिया आदेश होगा तो उसका रूप कैसे बनेगा बताओ मग बा मका बांध तो हाँ ठीक से बोलो बोलो मितिया बोलो मका क्या मघो न नहीं माघ बत देखो अति तल्दी द्वितिया बोलो मघव सप्तमी बोलो संबोधन बोलो जिस पक्ष में त्रिया आदेश नहीं होगा बोलो मकबा सतम बोलो ओम नेता बसाने